मैंने सोचा मतलब किया था अगर नहीं चुपचाप बैठा लेकिन बैठने के बाद मुझे लगता है की भागीदारी तो खूब होती है चुपचाप बैठने से भी और सीखने से खूब तो सीखा हूँ उस वर्कशॉप से काफ़ी दृश्य हैं एक तो कल चौथो जी और कल कल ही था चौथा जी और कॉमल की जो चर्चा हुई थी मेरे ख्याल में जिंदगी भर याद रहेगी मेरे दिमाग में और उससे खूब सोचते रहूँगा और सीखने के उसमें मैं यही कह सकता हूँ कि अभी अभी दिल्ली में एलएलडी एल एग्ज़ाम करके यहाँ आया हूँ और मेरा दिमाग बिल्कुल बंद हो गया था और अब यहाँ से जा रहा हूँ दिमाग खूब चल रहा है बात रेखा, जो लोग को और लो में मीटिंग निकली या बैठो को मौका मिलियो दूसरों मतदेद तो देखो हो ही है हर चीज में कोई जान की तरफ से भी हो सके कोई अनजान की तरफ से भी हो सके जो मन की बात है, है बहुत मैं सब सब मीटिंग मीटिंग मान मान ले ले आप नहीं है। जी के सब मीटिंग में ले। आप जी में जरूरी नहीं लेकिन काफी और खूब कभी तो बहुत बढ़िया यहाँ तक आनंद का सवाल है तो कैसे ये कह सकता हूँ अगर नहीं आया तो सब को आया था तो ज़्यादा था मेरे पास भी आता ही आया है <laughs> आ, है लड्डू भी और सीखने सिखाने वाली बात है तो सिखाने के लिए मेरे पास तो नहीं सी सीखने के लिए था लेकिन जो मुझे महसूस हुआ इस काले साला से कि जब हम कलाकार को सिर्फ एक पक्ष तो तो से देखते हैं उसके कला से तो बिल्कुल अधिकारों का वो दायरा तो नहीं होना चाहिए इसलिए नहीं होना चाहिए कि उस समय हम एक दिवस हमारे बीच में काल्पनिक बना देते हैं गाने वालों की और सुनने वालों की जो की मुझे कल की इन सब चीजों से हुआ था और वो हम लोग एक दूसरे ढंग की ही चीज़ को बदल देते हैं जाने अनजाने हमारी मनसा नहीं होती है कि हम उसको बदलें लेकिन फिर भी वो ऐसी उस क्रम से बदल जाती है जो जो भावनाएँ आनी चाहिए वर्कशॉप में जो कुछ हम सीखना चाहते हैं जो कुछ हम करना चाहते हैं वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं दूसरी चीज़ें जिनको नहीं करना चाहते वो चीज़ें हो जाती हैं तो यदि वास्तव में हम कलाकारों को जिंदगी से भी जुड़ेंगे और जिंदगी के बारे में भी हमें सोचना होगा कला के अलावा क्योंकि ये मैं नहीं मानता कि कला को बिना भूख या गरीबी के सोचे बिना जिंदा रखा जा सकता है जब तक तो उसकी जिंदगी के बारे में नहीं सोचेंगे कला नहीं जा सकती इसलिए ऐसी बात छूट जब की जाँग जाए पर मुझे लगता है कि ये कलाकार को कलाकार के रूप में नहीं इंसान के रूप में भी हम आमंत्रित करें तो कला को थोड़ी देर के लिए अलग रख के आए अपनी जिंदगी को साथ लेके आए जिंदगी के संबंध में वो सोचेंगे वो क्या करना चाहिए क्या करने, नहीं करना चाहिए तो ज्यादा सार्थकता हमारी होगी और बाकी और तो आगे मैं कुछ नहीं तो नहीं <स्था> मन भी नहीं कहना चाहता सीखभाल तो बी के साथ साथ मैंने बहुत बड़ी खुशी हुई जो मन में यह अति खुशी हुई कि कुछ लोग है जो रोशन की बात कर तैयार है पर पहले विश्वास नहीं हो की कि कोई बात होगा बातें भी तैयार हो सके और एक मैं मैं भी तरीके सो सोच रही थोड़ा सा छोटा सा कलाकार रूप में एक या जान पहचान याते कलाकारों के मैं थोड़ा साथ काम कर पा रही बहुत कुछ सीख बन लिया और को उठा तो शुँगे शुँगे बहुत ही प्यार <laughs> <laughs> यही सीखा है कि तेलोनिया से जो टीम आए हुए कोमलदास से बहुत कुछ सीख सकते हैं हम ये चाहते हैं कि ये कांटेक्ट हम आगे आ, हम आ सकते हैं कि नहीं <laughs> और आते रहेंगे भावनाएं इतना सब कुछ महसूस करना ये मेरे लिए बिल्कुल ही नया अनुभव था और ऐसा लग रहा था कि बहुत बहुत कुछ सोचने के लिए मिला और जिस तीव्रता से महसूस यहाँ पे कई बातें हुई उस तरह से शायद आ, मैंने पहले मतलब मैं व्यक्तिगत महसूसियत बता रही हूँ जगह का या यह दो तीन दिन में जो भी हुआ तो ऐसे लग रहा था कि जैसे किसी कहानी को पढ़ने के बाद आप उसका विश्लेषण कर पाने में दिक्कत होती है उसी तरह से इस दो तीन दिन के बारे में मुझे बोलने में थोड़ी समस्या हो रही है क्योंकि तटस्थता नहीं है मतलब अभी भी मैं जो कुछ पिछले एक दो दिन में महसूस किया वो अभी भी महसूस कर रही हूँ तो जो ठहराव ज़रूरी है कुछ बोलने के लिए वो ठहराव मेरे ख्याल से नहीं है और जो बातें सब बोल चुके हो तो है ही कि बहुत से अच्छा बुरा ऐसे शब्द मैं इसको नहीं डाल सकती कि मुझे अच्छा लगा बुरा लगा खुशी हुई ना तो इस वक्त श्रेणिया खत्म हो तो गई क्योंकि इसमें बहुत कुछ एक साथ सोचने को मिला कि जैसे वो जब जी का फल करते थे वो तो समग्र है मतलब वो नाच भी रहे थे बोल भी रहे थे बात भी कर रहे थे चित्र भी था उसके अब उसका वो चुनरी फटा हुआ भी था पर उसका वो जो साफ़ा था वो बहुत सुंदर भी था तो इस तरह से कुछ मुझे यहाँ पे महसूस हुआ क्या कहें कि वो कहानी बता रहे थे या वो नाच रहे थे या वो गा रहे थे या वो कलाकार थे या वो सामाजिक जीवन से जुड़े हुए थे तो जो विभाजन है उसके बारे में भी मैं सवाल उठाने लगी हूँ और इन आ, जो हमारी जो दृष्टि है कला को ले माध्यम को ले हमारे जो समाज के बारे में विश्लेषण को लेकर जो हाँ किसी भी परिस्थिति को समझने के बारे में हम जिस तरह से सोचते हैं चाहे वो अकाल हो या कुछ तो, उसको लेके भी तो खूब सारे सवाल तो नहीं कहूँगी पर अलग अलग तरह की भावनाएँ टकरा रही हैं और इसलिए ये जो अभी दो तीन दिन का अनुभव रहा है मेरे लिए बिल्कुल ही अलग किस्म का रहा है तो मेरे लिए वो अलग किस्म के शब्द इस वक्त नहीं हैं मुझे तो विशेष कुछ कहना नहीं है क्योंकि तो एक नए चैप्टर में मेरे लिए एक नया इस तरह के सेमिनार मैं पहली बार अटेंड कर रहा हूँ और जानकारी तो बहुत मिली लेकिन शायद मैं अभी तक कुछ सीख नहीं पाया हूँ इसमें शायद मेरा ही दोष हो और प्रेरणाएँ मिली हैं कि यहाँ के लोग कलाकारों के बीच में हमको बहुत मजा आया इन इनकी भाषा तो हम नहीं समझते थे ना इनकी शैली से हम अच्छी तरह परिचित थे लेकिन फिर भी बहुत मज़ा है और यही कारण है कि अब हमको ये प्रेरणा मिली कि हम अपने प्रदेश के लोक कलाकारों के बारे में जानते और काफ़ी उत्सुकता है ये प्रेरणा तो हमको कि बिहार में लोक कलाकारों की क्या स्थिति और क्या क्या लोक कलाएं वहाँ हैं एक तो ये जानकारी है ये का और अभी विशेष विषय जैसे लगता है जब हम आ, एक एक जने से बात करते हैं तो कुछ और तरीके से बात करते हैं और जो समूह में बैठकर कर के कुछ बात कहते हैं उस समय बात कुछ और तरीके की हो जाती है दो दो बातें मुझे इस वर्कशॉप में बहुत अच्छी भी लगी और बहुत उम्मीद जिससे होती है इतना वैविध्य जो यहाँ पे इकट्ठा हुआ और पहला तो ये इकट्ठा होने की संभावना और दूसरा ये कि उनके बीच में बातचीत की संभावना ये अगर कहीं भी इसका छोटा भी उदाहरण मिलता है तो इससे एक बहुत बड़ा नया दायर निकलता है और मुझे यहाँ पे इस बातचीत के दौरान कुछ बहुत उलझे हुए जो प्रश्न थे वो प्रश्न बहुत साफ हुए ये मैं इसको एक बहुत बड़ी मतलब व्यक्तिगत रूप में मुझे इससे मैं बहुत आभारी हूँ क्योंकि मैं खुद जिन प्रश्नों पे काफ़ी दिल से सोच रही थी और बहुत ही उलझे उलझे रूप में कम से कम प्रश्न साफ हुए और आज सुबह मैं विस्तार से गोमल दस के साथ शेयर कर रही थी उन प्रश्नों को और उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप में बहुत आभार थोड़ा सा तो मुझे बीची से और कोमल काका से पहले से ही बहुत डर लगता था और जब से ये ग्लो पॉपेट छाई थी जब से इस पुलिस काम चालू किया था तो मेरा मानना बिल्कुल नहीं था कि मैं कला के लिए कर रहा था क्योंकि मैं प्रोत्सिकता में काम कर रहा था और कला के पक्ष की तरफ से आज भी शायद मुझे इतनी मनसा नहीं बनेंगी कि मैं कलाकारों के साथ काम करूँ जो कि लेकिन ये मनसा जरूर है कि गरीबी के साथ में एक लड़ाई की जरूरत है और वहाँ पे जरूर आप सकता है कुछ काम करने की और जैसे चंडीदान जी ने बताया बहुत ही सुंदर तरीके से कि वो चौधरी को पेट फूल तो वो क्यों के क्योंकिवत में भूल के प्रति को सेंस वही हो, हो कि भाई मारो जान है ज्ञान मारे स्थिति में सुधार हो तो अटी हो सके आज जरूरत अटही तो मैंने कुछ ज्ञान मैं पर डर होगा मैं ग्लोब पेपर चला रही हूँ तो कोमल काका जरूरी में सवाल खड़ो करें कि भाई आज जो कठपुटली या दूसरी कठपुट ने खत्म करी और आज धागाई के लिए चोट है एक तरह की और जो कला पटेल के लोगों के साथ चली जाएगा गांधी गांधी के साथ मान कोई चला कला चली तो वह अति गजब की परिष्कृत हो जाए कि वह एक विशेष वर्ग के लिए ही काम करे और बी जगह कोई जा नहीं सके क्योंकि अति साधन सुविधाएँ तड़क भड़क भी जगह घुस जाए तो हमारी आद भी मनसा को भाई धागाई कठपुटली बनाई ग्लाव पपेट ने चलाया और न में कलापक्ष का हिसाब हूँ ग्ला देखो मैं एक कम्युनिकेशन को एक माध्यम या बातचीत करवा का तरीका अगर मैं नट जाती हूँ तो और यहाँ को माहौल मन मिल जाता हूँ जान को माहौल आज चौधरी जी साथ शायद साथ रहा मिल है तो मैं शायद ग्लाब पपेट के हाथ नहीं लगा तो कुछ और कर एक बात ही लेकिन मैं तो आज तो नहीं और कला भी बहुत मुश्किल हुई हूँ लेकिन बात करवा के तरीक़ा के लिए इन्हें मैं इस्तेमाल करी और जटा तक कोमल काका जो काम कर रहा है अबार हमारी शंका ये वास्ते खुल गई कि कुछ बात साफ होगी मोटी मोटी बात अभी कोमल काका जो काम करो बेचारे बहुत साफ़ है हमारे सामने और मैं जो तिलोनिया में काम कर रही हूँ वह भी बहुत साफ है तो ये वास्ते एक और बिल्कुल नहीं है लेकिन एक और रास्ता तो जरूर खोज बाकी आप मैंने कोशिश करनी है कि मैंने एक विश्वास हो जो कलाकार आया पहले दिन आयोजित ही तो नहीं बिचार हु क्योंकि आज जरूर आ कलाकार के साथ बातचीत करवा को आकी अपनी जिंदगी की कोई कहानी सुनवा को मौको आपा ने जरूर मिली कला पक्ष में हटा और शायद तीन दिन आके साथ बैठ बात करा तो आप दोनों तीनों मैं हमारा विचार हूँ कह रही हूँ इस बात ने कि अगर अकाल की बात आप करता तो चंडीदान जी आपने लिए बहुत महत्वपूर्ण और जहाँ लोग चंडीदान जी जो सुझाव बताता वहाँ गाँव के लोगों साथ में या कलाकारों के साथ में बैठ कर अकाल की बात करता तो बहुत ज़्यादा आपने सोलेशन भी मिलते सीख तरीकों में मिलता है लेकिन आपाने में लालच मैं तो सीखे सिखाया खूब ज्यादा तो आप ही बात कर ला तो झट कोई नतीजा निकल सामने आ जाए के कोई कोई तरीको आपे निकाल दे आदा माता बड़ी करनी पड़ी ना तो आपने की समझ में आई ना अपनी बात आज में आई अति लंबा लफड़ा मिली पड़ा आप ही मिलकर बात कर कुछ यहां को हमारा मन में बहम आए तुम्हारा विचार हो तुम आ लोगों के साथ, साथ तो तो आ, आ आप तीन दिन क्योंकि शाम का प्रोग्राम हो तो कार्यक्रम में कोई ऐतराज़ नहीं हो लेकिन दिन का अगर मैं अपने साथ प्रक्रिया में जुड़ जाता तो शाम का कार्यक्रम एक दूसरे तरह को ही नजर आता और कुछ मन सा ही तो दूसरा भाई जो कोमल काका आज जी काम ने कर लिया है वो मैंने इस तरह विकल्प कत् ही लागे हुए ला कलाकारे की जिंदगी के लिए और कला ने बचा हुआ क्योंकि कुछ गिने चुने एरिया में या कुछ कलाकारों के लिए जरूर आज चीज हो सके लेकिन बिल्कुल विश्वास नहीं हो ये बातों के कला बच सके क्योंकि जो परिस्थितियाँ जी हिसाब वो चल है वही हिसाबों इन्हें खत्म होना पड़े यहाँ को कुछ मन में डर आ रहा है और मैं कोई तरीकों ला दी होगी के लिए कोई काम और हो सके तो कुछ यान को विचार जरूर करना चाहे बेशक आगे लिए आप कलाकार बिठाना चाह या बा के साथ लंबी दस बीस दिन की बातचीत ही करनी पड़े या बा कुछ यान को माहौल मिले कि भाई लोग अपने आप कम से कम जिंदगी जो की जिंदगी कर में बैठ जा जो बम्बई और दिल्ली कलकत्ता के शहर में जा रहे माने जिंदगी नहीं जीरो पड़े कुछ यहाँ को तरीक हो मन लगे कलाकारों के साथ या समस्या नहीं आ तो सबके साथ है कि अगर गरीबी के साथ में अगर कुछ यान के तौर तरीका और जो योजना है प्लानिंग है जो एरिया विशेष है सुन चंडीदान जी बताएं कि हमारा गांव के लिए जो जत्ती ज़्यादा समझ मन है वा और कोई नहीं ने, ने हो सके तो भी हिसाब अगर कोई प्लानिंग बने बाकी साथ ही बैठ और जो भी तरीको निकले निकले तो कुछ ज़्यादा बेहतर ये के लिए कुछ प्रयास कर सकाने की संस्था रूपय संस्था मिलकर या उनको कोई प्रोग्राम बना सकें जी की मनसा भी है कि अब तो टाइम दे सके बैठर कलाकारों के साथ बातचीत करवाइम भोजन की तो बहुत ही तारीफ वाली बात बार तो। हमारी जिंदगी में पहली बार गांव को जो भोजन हो जिन्हें आप एक परिष्कृत तरीका हूँ जिम्मे मतलब खूब अच्छो हो पापड़ी ढोकड़ा बाटिया जो भी कुछ है लेकिन तो बहुत ही बढ़िया तरीका हूँ और इन्हें खाता खाता कदी कदि मन में एक वो आ जाता है कि मैं जिन के भी मैं नौर के दिन भी दिन क्या के सगड़ा ही लोग यहाँ खाया मतलब एक भी आदमी घर में कोई कंजूसी होवे घर में कोई कमी हो बाकी चीज नहीं कह रही हूँ जिस दिन को खाना नहीं मिलवा लग जाए को तो बस, आगे कोई जरूरत को नहीं में दिमाग में दो बातें हैं कहने की एक तरह जिस तरह का एक आपस में पूरक रोल एस डब्ल्यू आर सी के कॉलीग्स ने और रूपायन संस्थान के कॉलीग्स ने प्ले किया है इसके अंदर ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और मेरे ख्याल में जो एस डब्ल्यू आर सी का जो कम्युनिकेशन के फील्ड में जो काम हो रहा है आ, उसका एक बहुत ही अच्छा एक विषय है क्योंकि सारे हिंदुस्तान में ये बात मानी हुई है और सभी जानते हैं कि रुपायन संस्थान ने कम्युनिकेशन और संस्कृति लोक संस्कृति इत्यादि के क्षेत्रों में जो काम किया है वो इस तरह का है कि इनके साथ आ, सही तरीके से और एडिकुटली इंटरेक्ट कर सकना और इनके साथ एक पूरा रोल प्ले कर सकना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है तो ये एक बात मुझे समझ में आई और मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ जैसे कि अंकड़ ने इस तरफ इशारा किया था ये चीज़ इसके बने रहने का तरीका निकाला जा सके इसकी उम्मीद करता हूँ दूसरा है कि जब इस सेमिनार के बारे में बातचीत हो रही थी पता नहीं कितना टाइम हो गया उस बात को भी से ज़्यादा हो गया तब एक ये दिमाग में समझ जरूर थी कि जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उनमें बहुत बड़ी खामी ये है कि हम लोगों से सीखने के तरीके नहीं जानते हैं और इसी वजह से हम बार बार हर चीज़ में गलती करते हैं इस उद्देश्य को लेकर के ये चीज़ शुरू की थी और ये सोचा था कि पहले हम अकाल की बात को ले लेते हैं या काल की बात को ले लेते हैं और तो तो बाद में अगर कोई बात यहाँ बनी तो इस बात के बारे में सोचा जाएगा कि दूसरे भी क्षेत्रों <coughs> में इस चीज़ को कुछ किया जाए तो लोक संप्रेषण को जो भी एक इंटरक्टिव एक्शन है या जिसको कि सोशल डेवलपमेंट का एक्शन कहा जा सकता है या डिवेलपमेंट का एक्शन कहा जा सकता है या सोशल एक्टिविज़म कहा जा सकता है जो भी कहा जाए इसमें लोक संप्रेशन का को किस तरह से जुड़ा जा, जा सकता है और क्या इसकी आ, कैसे इस चीज़ को पकड़ा जाए मैं समझता हूँ कि उसके बारे में मैं अभी तक इस सेमिनार के बाद में पूरी तरह से स्पष्ट तो नहीं हुआ लेकिन ये जाहिर बिल्कुल है कि ये इसकी स्कोप और इसकी संभावना संभावनाएँ है अपरिमित हैं और इनको ढूंढना और इस तरफ कुछ न कुछ काम करते रहना मेरे ख्याल में इस तरफ पर अपन सबको कुछ न तो कुछ प्रयास करना चाहिए और इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि वो लोग की जिनमें ये बुद्धि आनी चाहिए अपन लोगों में तो ख़ैर आनी ही चाहिए लेकिन और भी लोग हैं कि जिनमें ये बुद्धि आनी चाहिए तो उन लोगों को भी अगर उनमें भी अगर ये बुद्धि आए तो अच्छा होगा क्योंकि देवरुष बंदोपाध्याय जो कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी हैं और जिनका केंद्रीय सरकार के स्तर पर फैमिली रिलीफ के इंतजाम का जिम्मा है उनमें पहले ही एक इस तरह की समझ है कि जिसको हम इस तरह के वातावरण में प्रतिष्कृत करने में मदद कर सकते थे उनके दूसरे साथी भी इस चीज़ के बारे में बहुत थे वो आने ही सके लेकिन इस बात को, को और हमें इस गहराई में मेरे ख्याल में जाते रहना पड़ेगा और ऐसे लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा कि जो आ, आ, इसका और ज़्यादा इसकी समझ से फ़ायदा उठा सकते हैं और मैं जो बात शंकर सिंह जी ने कही उस बात को तय करूंगा कि जिन जब इस तरह के लोक सम्तेष्ट की बात हो तो जो लोक सम्तेष्टन से जुड़े हुए लोग हैं जिनमें कोमलदार बिजी चलीदान जी शंकर चौथु जी और ये लोग तो हैं ही लेकिन और भी लोग हैं कि जिनके साथ जिनका जिनके समेषण की विधाओं का हमें आ, उसके बाद झटका लिखनी चाहिए उन लोगों को साथ में जोड़ना तो ज़रूरी है ही और मैं ये भी मानता हूँ मेरा ख्याल है कि आनंद से उनका गाना सुनने सुनना या उनके साथ नाचना या उनका नाच देखना में भी कोई मैं कमी गलती नहीं मानता लेकिन उनके साथ में एक तादाद में स्थापित होना चाहिए उनके साथ में बैठ करके और उनक, उनके संप्रेशन को सही तरीके से समझने के लिए हमें और भी कुछ करना पड़ेगा ख़ासतौर से हम लोगों को वो क्योंकि जो बात मोमलता और बिजी सहजता से समझ सकते हैं जैसे कल शाम को जो केदार कादर जी थे उस, उस बात को हम नहीं ज़्यादातर लोग मैथ कम से कम करीब करीब कुछ नहीं समझे और मेरा ख्याल यह है कि ज़्यादातर लोग उस, उस उनकी भाषा को नहीं समझ सकते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए वो बिल्कुल सहज था तो मैं इसका एक तरह से दृष्टांत के तौर मैं मैं इसको पेश कर कि कोई भी बात हो सकती है कोई भी व्यक्ति हो सकता है कि जिसका आर्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल उसका करना, उसका उसका करना, रस निकालना, उसका निकालना, निचोड़ आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो सकता है लेकिन जो दूसरे लोग हैं उन लोगों की जब तक उस स्तर के ऊपर भागीदारी नहीं हो तब तक थोड़ा सा एक, और एक कटाव बना रहता है। मैं दो हैं। <laughs> कहनी है। ये मेरे पास यहाँ से तो लिखा हुआ है सेमिनार कम्युनिकेशन को तो सोलह से दो हज़ार अठारह क्या बारह तारीख से ना क्या क्या, क्या, क्या का काम करना है सूचियाँ थी कि बिल्कुल ये ये कर लेना है ये ये कर लेना है ये, ये कर लेना और उसके बाद में से संबंधित लोग जो मिलते रहे उनसे नए बातचीत कर रहा थे इनको ये करना करना ये करना है जितने अभाव हमारे काम के अंदर रह गए वो इस दृष्टि से कि बारे में सोचा नहीं था सोचा था समय समय पे लगता रहा कि इस वक्त वक्ति करना, करना। <coughs> चंडीदान जी प्रेम जीराला जी तुरंत जी, जी, बैठ के मैंने ढाई तीन घंटे इस बारे में बात की गाँव के अंदर जो छब्बीस काल के अंदर या दूसरे काल के अंदर जो लोग बाहर गए एक व्यवस्था के तह के किस तरह से निकले नहीं निकले किन परिस्थितियों को उन्होंने संगठित होकर के साथ के और उस वक्त नाम भी निकले कि भाई निम्बाजी जाट हैं तो, और कोई एक लोहार लोहारी नाम है मिसो लोहार है उन तीन जनों को याचनाएंगे वो बात अपनी करेंगे ये भी सोचा यहाँ से राय के प्रतिवर्ष जाते हैं काल हो और चाहे काल न हो जो बात मैंने आपकी कही थी वो भी यहाँ पर हो ताकि वो अपनी बात को कह सके लेकिन अन्य कारण से प्रम जी गाय में जैसे दौरान तो के अंदर गाने बजाने का कार्य जो भी कहते हैं लेकिन मैं इस वक्त लोक कथाओं के ऊपर कुछ ज़्यादा वजन देना चाहता हूँ चार लोगों को बुलाना चाहता दे था पाँच यहाँ पे शहर काम है जहाँ से भारत में बहुत बड़ी थी और बहुत अच्छी कथाएँ कहने वाले हैं उसके लिए भी जिम्मा दिया था कि भाई कोई ना कोई ऐसी कथा करने वाले को, को, को लेकर आएगा और वो कथाएँ कहेगा तो वो चीज़ें तो ज़रूर दृष्टि के अंदर रही अपना एक प्रश्न मुझे ये कभी मॉडलिटी समझ में मुझ मतलब क्या रास्ता हो सकता है कि जो हमारे पास ताली बजाने वाले लोग कला का काम करने वाले लोग यहाँ जो मौजूद होते हैं वो अपनी के ऊपर जिस किस्म की बात कर रहे हैं उस विषय के संबंध में कभी कभी मुझे लगता है कि क्या हमारे बहुत ही निकटतम वैयक्तिक अनुभव सामान्यकृत होकर के समस्याओं का निदान कर पाते हैं या नहीं कर पाते मैं आपको फिर मेरे वापस डायरी में भूल गया जिस डायरी में मैंने ये सोचा था कि डायरी में फंड हुआ सिर्फ और उसको जो है मुझे, मुझे एक्सप्लेन करना होगा वहाँ को कहता नहीं तो उसमें सब चीज़ें मतलब जिस क्रम से जो मिलता गया लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से कहता हूँ कि मेरे पास जो सूचनाएँ जो जिस किसी भी बारे में बात बार की वो सूचनाएँ महज़ ये गाने बजाने वाले लोगों तो की निकट ही नहीं लोगों से इसके अलावा कोई संपर्क नहीं आए थोड़े उनके तो सारी सूचनाएँ एक कौन सा है कि धार कौन सा है कि ये कौन सा है कि ये कौन सा सब सूचनाएँ जी से मिली हुई हैं कहीं किसी दूसरे क्षेत्र से मुझको कोई सूचना नहीं मिली अब व्यक्तिगत रूप से क्या होता है बहुत सी बार दिक्कत ही होती है कि मैं व्यक्तिगत रूप से सब लोगों को बहुत इंटीमेटली जानता हूँ अर्थात इनको जानता हूँ इनके बाप को जानता हूँ इनके घर को जानता हूँ इनके बेटे बेटियों को जानता हूँ इनकी फाइनेंसेस को जानता हूँ इनकी ज़मीन को जानता हूँ किसने घोड़ा खरीदा कितने ऊँट बेच दिया किसका ऊँट बीमार हो ये सब चीज़ें मुझको मालूम है तो बहुत सी बार ये लगता है कि मैं अगर इन लोगों को और अन्य जगह पे इंफेक्ट करूँगा तो मुझको डर लगता था डर लगता था दूसरा एक किस्म का इन लोगों के साथ में मैं, मैं रिश्ता कुछ एक गलत किस्म का रिश्ता है लेकिन एक रिश्ता अनफॉर्चुनेटली किसी भी किसी रूप के अंदर बन गया वो देने वाला और लेने वाले का कि मैं प्रोग्राम को उनको बुलाऊँ और पाँच पैसे देऊँ और ये ये वापस जो रिश्ता बीच में काय हो गया इस रिश्ते के वजह से से कल मैं बैठने कादर कादर खाना देखा पास खा रहा था। तो मैंने कहा कि देख को कहानी ऐसी कहनी है कि जो 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाए और इस तरह कहानी याद ये कहीं बार मिला उससे यहाँ आपके बैठने के बाद के अंदर उसने जो कहानी शुरू की अब उसके आपको सामाजिक परिप्रेक्ष्य को समझना चाहिए। तो चाहें कहा निजी चारण है वो कथा जिसकी कह रहा उच्चारण की कहते हैं कह रहा था अब स्वभावगत स्थिति के वो उस तो, कि तो वो कुछ कहानी को तो शुरू किया तभी मैं तो समझ गया दो घंटे की गई दो घंटे ढाई घंटे के बाद में तो मेहरबानी है दो ढाई घंटे में छोड़ देगा बात की तो छह कहानी और उसके साथ तो जब काम कमाई चले के और बैठ जाता तो वो आठ घंटे की ऊंचा दिखाने का अच्छा लेकिन हमको जब कभी काम है मैं आपको भी थोड़ा सा एक बात करूँ एक बात के लिए आगाह करना चाहूँगा कि जब मैं ये किसी भी तरह से मान लीजिए कि आपको बगड़ावट की पर को फेस करना पड़ता है तो आपको तो कुल मिला के को फेस करने के लिए दस मिनट का बोरिंग या इन्फ्लेक्शन है लेकिन उस दस मिनट के इन्फ्लेक्शन को आपके ऊपर डालने के लिए 45 45 घंटे के कम से कम 10 वर्षन हमने रिकॉर्ड किए हैं एक एक सेकंड उनके पास बैठ कर और 45 घंटे का रिकॉर्डिंग जो मैं एक साथ करूँ तो आज थक जाएगा कर नहीं पाएगा एडिट कर देगा छोटा कर देगा तो एक एक इसी एक एक एक वर्षन को करने के लिए हमने आज रिकॉर्डिंग किया दस घंटे का किया या पाँच घंटे का किया फिर छोड़ दिया दो महीने बाद दो महीने बाद फिर उससे आगे से किया फिर दो महीने के बाद उसके आगे से किया ताकि वो कहीं पे भी एक भी एक अक्षर जो उसको याद में है वो उससे छूट ना जाए अब तो, और उसके जैसे महत्व तो अचानक ही कल कह रहा है और जो वार्तालाप है वो अकाल के बारे में इतना बड़ा एक स्टेटमेंट लेके जा रहा है ये मेरे ध्यान भी नहीं था एक्सीडेंट कि मैंने कहा वहाँ जगा और जब वो निकला तो अब मुझे दिखाई देने लगा कि पकड़ा उसके अंदर तो मुझे कम से कम भी समझिए तो इतने महत्वपूर्ण आंशिक तो मतलब अंश मुझे प्रकार की बात अब मुझे याद है पूरी अच्छी तरह से इस जगह पड़ा इस जगह पड़ा इस जगह पड़ा तो अच्छा ये कोई भी मॉडल क्या है कि साखर खान अब इसकी ये मैं इसको बहुत आई ट्रीट ग्रेटेस्ट जबरदस्त मानता कि ये आदमी कभी किसी दूसरे के लिए ही जो इसको बजाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक आदमी बजाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता कमरे में बैठे बजाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस आदमी पे कोई किसी किसम का जो इसके उसके अंदर काम आया उसके हाथ में आया किसी दूसरे के लिए कुछ नहीं करता सिर्फ अपने गाता का काम कर करेंगे तब वो किसी के बात की फिक्र नहीं करेंगे कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है ये बैठे वो बैठे हैं वो बैठे कोई उनकी चिंता का विषय नहीं लगता दो चीजें कोई नहीं है दूसरे सब इस बात की कोशिश के अंदर के सामने वाले को पसंद आया नहीं है इसके अलावा ये भी है बात कि मेथी और ये जो इनको सिर्फ मैंने यहाँ आने के तीन दिन पहले तीन मिनट के लिए सुना बिना ढोलक के बिना ढोलक के बिना हारमोनियम गायक बिना हारमोनियम गाते बात ढोलक के गाते दो तीन मिनट कौन कौन से गीत याद तो तो तीन मिनट ये तो ये नहीं ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। तो आ, में उसे तुम ले जाता था वो है। इसको मैं जरूर बहुत बार आगोलाई बस के स्टेशन पर बहुत बार सुन चुका था इतना परिचय था अब मुझे ये थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा कि ए, एक तो ये आर्टिकुलेट नहीं है और आर्टिकुलेट है तो झूठ जो बात बोल रहे हैं वो सर्वथा झूठ बोल रहा है यदि इन लोगों की मतलब कौन सी बात स्थिति जैसे हमने अभी सोचे बाहर तो हर एक वो काफी खर्चा देते देंगे और सौ सौ रुपया देंगे दे जैसे ये मेरी तो बात तय किया और आप अलग अलग वक्त अलग अलग स्थिति होते हैं सबको मालूम है कि तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा होता ज़्यादा दे देंगे कम पैसा होगा कम देंगे नहीं पैसा होगा एक ही पैसा नहीं देंगे और तुमको आना पड़ेगा आते हैं उसमें भी कोई मतलब किसी भी किस्म की दिक्कत नहीं इनके घर चले चलिए आप मेरे साथ कभी कोई चिलिया आप दस जने चलिए बीस जने चलिए पचास जने चिलिये इनके घर चले जाइए यहाँ आने के बाद मैंने उनको खाना खिला दिया खर्चा दे दिया सौ रुपये देकर के रवाना कर दिया इनके घर जब कभी भी मैं गया हूं इन लोगों ने दो हजार चार हजार पाँच पाँच हजार रुपए तक उन पे खर्च किया के आप के आपको रहने, उन, गाड़ी, वो, खाना पीना मतलब लेपेश ढंग से मतलब इतना जबरदस्त तरीके से वही पे रिकॉर्डिंग करके हम उनको दो सौ रुपये दे के आते हैं लेकिन उस आदमी ने पांच हज़ार रुपया खर्च कर दिया मतलब उस किस्म का व्यवहार ये बड़कपन का कोई पार नहीं है लेकिन फिर भी मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि इनको मैं आर्टिकुलेट कैसे करूँगा तो किस तरह से अपने साथ मतलब जिन समस्याओं पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं उस विचार विमर्श वो किस तरह से सम्मिलित हों लेकिन आपके नेक्स्ट टाइम थ्रू मैं ये कोशिश करूँगा कि जिसके अंदर कुछ चीज़ें निकल गया मुझे दूसरी भी है मुझे दूसरे झगड़े भी मालूम है दरअसल के कादर आया हुआ है समुद्र आया हुआ है तो किसकी लड़की कहाँ ब्याई हुई है किसने कहाँ किसी लड़की को छोड़ दिया है कहाँ पर कौन सा झगड़ा है तो बहुत सी बात मेरी ये भी बहुत मुसीबत रहती है कि ये। और बात किसी लकड़ी के करना न पड़ ये मेरी अपनी ही हैं लेकिन फिर भी कोई कोई रास्ता ऐसा ज़रूर सोच के रखेंगे कि जिसके अंदर इनका जहाँ पर इंस्टीट्यूशनल ऑफ़ व्यवहार है और इंस्टीट्यूशनली इनकी किस किस्म के एक्सपीरियंस नए कम्युनिकेशन मैथड के साथ में जिनके रिलेशनशिप बन रही है जिसके अंदर सबका एक्सपीरियंस है किस्म से जिसको कभी सोचा नहीं जैसे आज इशारा किया उस लेवल पर निश्चित रूप से समझ में आता है उस किस्म का प्रयत्न हम लोगों को मातृ रूपये अच्छा टोल बजाना अच्छा जयकारी का काम करना अच्छा गाना उसके अतिरिक्त किस किस्म की चीज़ों के अंदर का जानता रहेंगे सब ये इसमें कोई शक नहीं है मैं नहीं जानता हूँ उनके बाद में मैं जानता हूं लेकिन ये खुद उसके लिए आर्टिकुलेट हो सके इसके लिए कौन सी मॉडलिटीज़ काम में ली जा सकती हैं इसको सोचा जा सकता है दूसरी बात जो लोगों ने कही कि जो कॉरपोरेशन की जो विधाएँ हैं और उन विधाओं के उपयोग के प्रश्न के संबंध के जरिया उसके किस प्रकार से उनको सशक्त बनाया जा सकता है जैसे विभिन्न प्रकार के समझ अकाल मात्रा देख विशिष्ट किसी स्थिति थी लेकिन अकाल अकेला ही विषय नहीं है अनेक प्रकार के अन्य विषय हैं उन विषयों के साथ में भी जोड़ा जा सकता है उसमें हमको अपना आप स्पष्ट दिखाई देता है कि क्योंकि हम प्रदर्शनात्मक कलाओं के स्वयं सर्जक और स्वयं सच होने के लिए बिल्कुल ही दूसरे प्रकार के अनुशासन की आपके सामने आवश्यकता है और चूँकि वो हम नहीं हैं इसलिए कोई प्रयत्न नहीं किया अब नहीं लगता है कि हम प्रयत्न करेंगे लेकिन जो उस दृष्टि से प्रदर्शनात्मक कलाओं के सजन की दृष्टि से ही हो गया शंकर जी की मैं मेरा खिलाफत कोई इस वजह से नहीं है ये वो के ऊपर अपनी बात नहीं कह सकता या बात कहने का ये माध्यम ये तो नहीं, नहीं, नहीं किसा नहीं है लेकिन मैं तो मुझको उसके अंदर दूसरे किस्म के खतरे दे, दिखाई देते हैं उसकी से दे। लेकिन जैसे मैंने शंकर जी एम एल ए के जो आया था ये जिस तरह से माइक्रोफोन के ऊपर लोगों को नियंत्रित कर रहे थे इनकी स्पीच को सुनने का मुझको से कोई मौका मिला था उसके बाद मैंने कुछ कहा मैंने शंकर जी को उस किस्म से बोलता देखा था इनका पॉपर्टो जबरदस्त होना चाहिए because a talent which he at one place place cannot he cannot miss feeling me, लेकिन जो कुछ ग्लोबल संपत्ति कर सकेंगे वो अपनी विशिष्ट एकांतिक व्यक्ति की साधना की है कि जो उनके अंदर अपना टैलेंट है ये इसको सामान्य रूप के अंदर नहीं दिया जाता, सकता ये जिस हिसाब से पूछा लेकिन हम भी गाइड क्यों मैं जैसा आपसे भी कह रहा था आपसे तो कह रहा था कि हमारा क्योंकि हमारे पिछले बीस पच्चीस साल की कार्य पद्धति कछुए की तरह से कि जहाँ पे भी भीड़ हुई वहां पे हम भागे हो यानी उस किस्म की स्थिति भी दस लोगों में बैठ करके अपने आत्मीय लोगों के साथ बैठ करके हम बहुत जम के काम कर सकते हैं लेकिन तो जहाँ हमको ये लगे कि भई हम दस स्ट्रेंजर्स के बीच के अंदर हैं तो वहाँ दिक्कत है काम की तो सब मौके हम, तो हमको भी मतलब हमारा जो ये शेल है मतलब जिस कैप्सूल के अंदर बंद है उस कैप्सूल को आप जैसे खोल रहे हो तो उसमें हमारी मंजूरी ये है कि भाई आप वो के शेयर को तो हम लेते मुलाकात आप बोले पर <coughs> तो बगैर कौन सी पहले तो बोल गया सो बोल गया, अब ये कहने के बाद मैं कुछ नहीं बोल सकू इसलिए मैं शुरुआत के अंदर अपनी बात कहती मुझे कुछ नहीं कहना मुझे एक छोटी सी चीज कहनी है लेकिन तो मुझे लगा कि ये बहुत ही अच्छा मौका था अलग अलग फॉर्म्स को देखने का और जब हम वो कार्ड्स को एक सम्प्रेषण के माध्यम के रूप में लेना चाहते हैं तो उसको इतनी नज़दीक से देखना बहुत जरूरी है क्योंकि नहीं तो उसका दुरुपयोग हो सकता है या गलत तरीके से उसका उपयोग करने से संप्रेषण ही होगा ही नहीं या होगा तो उल्टा होगा हम तो जो करना चाहते हैं वो नहीं होगा जैसे कि कथा कहने के लिए अलग अलग तरीके भाषा समझ में नहीं आई लेकिन जैसे कि प्रोस कहा गया तो तुकबंदी में कहा गया साथ में कुछ कामायचा भी बजा और जंतर भी बजा या एक साथ एक कथा का एक प्रवाह जिस तरह से चला या वो फट जब देखी तब एक और तरीका था पपेट्स भी अलग अलग तरह के पपेट्स मतलब इस इस तीन दिन में इतने सारे फॉर्म्स इतने नज़दीक से देखना उसके कंटेंट्स को देखना कि हर एक में क्या कहानी भी कही गई है उस कहानी का हम आ, आ, किस तरह से उपयोग कर सकते हैं या उसमें कुछ चीज़ बदल के अपनी बात किस तरह कर, कह सकते हैं तो इस सब के लिए मुझे तो लगा कि ये बहुत ही अच्छा मौका था इससे और गाना मुझे ऐसी दीवार जैसी भी नहीं लगी कि वो लोग बजा रहे और हम लोग सुन रहे हैं आ, हम भी उसमें इतने ही इतना ही इतना आनंद उठा रहे थे और उसी तरह से जैसे हम भी नाच उठेंगे या गाँव उठेंगे उसी तरह मुझे तो पूरा मेरा शायद ऐसे मौके नहीं देने चाहिए लेकिन आपको शायद ही महसूस नहीं हुआ लेकिन जो नहीं नहीं क्या नहीं सही ये बात बात आप जो जो कर रहे हो उसका मुद्दा है रियली एक्सेप्टेड यू नो अब मुझको ये सोचना पड़ेगा कि वो रात मैं हर बार आपको बता पकड़ पकड़ के बुला गया बुला गया फिर आके बैठते एक एक बिली बिली पीने के माने थोड़ा के अलावा लेकिन अब क्या क्या हम ऐसा ऐसा नहीं है है कोई रास्ता कि वो बैठ के सब एक दूसरे को तो छोड़ के और कुछ न कुछ बात कर ही रहे थे तो वो वो जो उस कमरे के अंदर बैठे बैठे जो कर रहे थे वो मॉडर्निटी कौन सी है कि जिसकी वजह से उसको ला करके घसीट से हमको भी उसके भागीदार बना तो सोचना पड़ेगा मुझे ये मतलब एकदम से समझ में आएगा अब तो एकदम से ये समझ में आ रहा है कि नहीं नहीं ये काम के नहीं है सिर्फ सूचनाएँ देने के काम के हैं इन्फॉर्मेंट्स के हिसाब से ठीक है लेकिन पार्टिसिपेंट के हिसाब से ठीक नहीं है लेकिन क्या कोई हम ऐसी स्ट्रेटेजी तरीका पैदा कर सकते हैं कि जिसकी वजह से ये लोग भी हमारे साथ इंटरेक्ट करें और इंटरनेक्ट हर मुद्दे के भीतर है तो वो पॉसिबल बन सकता है लेकिन कुछ जगह से भी ये कि मैं ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं मानता कि व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर कि उस जगह इस, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से हो गया था वो चीज़ किसी माने में किसी अक्षत्र तो तक ले जाएगी नहीं लेकिन फिर सामान्य इसलिए मैं कहता कि अब जो नए कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिस किस्म की समस्याओं को इनको जॉइंटली फेस करना पड़ता है अपना उत्सव देता है एक बड़ा एट्रोसिटी या तो उसके बाद के अंदर ये जो अभी इस वक्त है देखिए इस वक्त करीब डेढ़ सौ आदमी अपने इलाके से बाहर गए और जिसके अंदर वैक्सीजम फिर मैंने कहा तुमको कितने लोगों को भेजना तुम तो। तुमको नाम याद नहीं हो नाम में दे देता हूँ पत्र में दे देता हूँ को को से मेरा जितने तुमको भेजना उसके बाद नहीं मेरे पास तुम डेढ़ सौ तो भे को भेज दोगे तो मेरे पास साढ़े चार हजार और आदमी है तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन मेरी दूसरी बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी कि जिस किसी आदमी को उन्होंने बुलाया उस आदमी को अगर ये भी पता पड़ गया कि कोमल रादा को बोलूँगा के अंदर मेरी ज़रूरत है तो न तो कोई वेस्ट जगह में जाएगा ना कोई टी में जाएगा ना कहीं भी जाएगा कहीं नहीं जाएगा सीधा यहाँ आएगा उस हाल में मुझको ये डर लगता है कि वो लोग देखते हैं कि कोमल बैठा बैठा हमारा प्रोग्राम सब करा देता है तो इस मैं तो भी ना है। भी बार तुमको जितना भेजना है उतने लोगों को भेजो उसके बाद के अंदर मैंने तय किया इसके लिए मुझको लेट इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी और अंत तक जितने लोग आने चाहिए थे उसमें से आधे होगा पैसे क्योंकि वे चिट्ठियाँ टाइम से उनके पास पहुँची नहीं दाल उनके पास पहुँची नहीं मुद्दा नहीं आया जामन नहीं आया मुराद नहीं आया कितने ही लोग जो है जिनको अपने भेज रहे थे वो लोग नहीं आ पाए लेकिन ये बात सही है कि वी मस्ट आउटीज बाई विच वी कैन दिस एक बात है कोमल तीन दिन की सीमित अवधि के अंदर इस तरह औपचारिक उनके साथ इंटरक्रम नहीं कर सकते कोमल के मकान के अंदर रिश्तेदार का मान चाली में चालीस आदमी आएंगे किसी घर पर ठहरेंगे ये कमरा है वही नहाते हैं जो बैठते हैं उसके लिए बहुत वक्त और बहुत समय औपचारिक लेकिन ये करना हमारे तीन दिन के अंदर ये संभव नहीं है आपको पांच पाँच छह छह महीने का वक्त नहीं है किसके पास वक्त अपनी दुनिया के दायरे से हट के इस तरह से करने का नहीं, मैं नहीं, नहीं बहुत चोरी होती है कि तुम ऑल इंडिया रेडियो के तुम्हारे जितने प्रोग्राम उसके कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आओ सब फाइलें रखते हैं अपने पास में सब ऑल इंडिया रेडियो के कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर आ जाओ वैसे कॉन्सर्ट के कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आओ अकेडमी के कॉन्ट्रैक्ट्स की चिट्ठियाँ सभी रखते हैं अवेल अवेल इधर उधर दिखाते रहते हैं प्रोग्राम में गए प्रोग्राम में सब लेकर रखते हैं ये सब कॉन्ट्रैक्ट लेके आ जाओ अब आज की तारीख के अंदर जैसे एक सिंपल समझ रेडियो स्टेशन के ऊपर एक आदमी एक फोक प्यजिशन को रेडियो स्टेशन बुला मिनिमम रिकॉर्डिंग आधे घंटे का करता है जिसके अंदर पेमेंट क्लासिकल म्यूजिशन मान लीजिए कि आधे घंटे के लिए या गजक गाने वाले आधे घंटे के लिए गजल गई उसको एक क्लास आर्टिस्ट होने के ऊपर डेढ़ हजार रुपया मिला उस जगह पे आधे घंटे का रेडियो का टाइम है आधा घंटा फोक मिलेगा उसको तीन सौ उसको फर्स्ट क्लास का भाड़ा है इसको थर्ड क्लास सेकंड क्लास का भाड़ा है उसका डेली अलाउंस है इसका डेली अलाउंस नहीं है आधे घंटे की गजल जो रिकॉर्ड हुई उसका आपने सेकंड टाइम किया थर्ड टाइम किया कलकत्ता स्टेशन ने किया मद्रास स्टेशन किया उसके ऊपर रॉयल्टी है आधे घंटे के प्रोग्राम को एक बार रिकॉर्ड करके हजार बार बजाएंगे उसको कोई रॉयल्टी नहीं है तो मॉडर्निटी आप कह रहा हूं कि जो नहीं है इस नई अब उस पे मैं बैठ के उनसे बात कर सकता मैंने एक इश्यू उठाया नहीं जो उस...